पाठ बोरिस ऊपर से गिरा लाड साहब मालूम है क्या बजा है निशा मुझे माफ करो आज मैं दस बजे जगा चलो आखिर साहब की आंख तो खुली नींद तो टूटी क्योंकि कल शाम की दावत में तो तुम रम के पीछे ऐसे भागे पड़ोस के कारखाने का भोंपू अचानक बजा तो मैं खाट से गिरा फिर उठा और गुसलखाने में भागा आखिर साढ़े दस बजे मैं घर से निकला तुम्हारी वो नई अलार्म क्लॉक क्यों नहीं बजी अरे शनिवार की पार्टी के बाद मैं रात को घर लौटा बिस्तर के पास फिसला और सीधा उस घड़ी पर गिरा वो ठीक बारह बजे रुकी और उस दिन से कभी नहीं चली अभ्यास माफ कीजिए मैं कल 11 बजे बिस्तर से निकला मेरी अलार्म क्लॉक ही नहीं बजी और नींद नहीं खुली 10 बजे कारखाने का भोंपू बजा और मैं जगा दोनों लड़कियां पार्टी के बाद बारह बजे घर लौटी मुन्नी कुर्सी पर चढ़ी फिर नीचे गिरी हम लोग अचानक उठे और बस के पीछे भागे वो छह बजे टीवी के सामने बैठा और रात के बारह बजे उठा दोनों बच्चे आए चाय लाए और छात्रों से हिंदी बोले रात के दो बजे ऊपर खिड़की खुली और नीचे एक टैक्सी रुकी साहब पार्टी के बाद आखिर कितने बजे घर लौटे